श्री श्री राम कथा श्रीरामकृष्णकथात्र पर छेद श्रीकेशवचंद्रस नव विधान नव विधान सारम अस्ति, श्री प्रभु प्रसादग्रहण किंचित विश्रामी अस्ो गिरी तथा अने के भक्ता संवेता भक्ता भौमनति नवेदय ततच आसन गृहित्रीयुक्तकेशववचंद्रस नव विधानसभापतिम श्री प्रभु प्रति महाशय उपकारो जात इति न मया मन्यते, केशव महोदयो यदि निर्व्याज अभविष्य तदा शिष्या कथम एद्रिक्ष... दिधता मनते स यथा उपल परम अरगल शक्लोदनाधन लोका परम भूयस्ता झमझमाय उपल उपलखंडा बहिस्था जना आंतरिम वार्ता न जानते श्री राम श्रीरामकृष्ण सत्यम। अन्यथा केशवः कथम एतावद्भि लोक मन के शिवनाथ कथम लोक न जायते ईश्वरे ऋते एव नव संसारगमते आचार्यकृत नवती लोक मोका वदी अय संसारी जन अनना स्वयं उपांशु काम कांचनोप्रीय से अस्मा उपदशति ईश्वर सत्य संसार स्वनवदी नवती चेहचन सर्वर्न स्वीक्रीय से ऐचन स्वीकर्स केशवस्थ संसार आसी अतएव संसारे मनोपि आसी संसारस् रक्षणीय अतः तबचन किन्तु संसारम अति समृद्ध जामाता गृहाभ्यर गृह्य पर्यकसर्मृत्त क्रमेण सर्वापत्ति भोगायतनमें संसार रायि का विभाग केशव केशव प्राप्ता, गृहसत्विभागसम दाय केशवसाग महाशय यदेव विजय केशव विजय महोदयाय विजयमोद उक्त केशवसचन विजयमोदयाद देवस्य तथा गौरांगशस यदन किति भाविधानी श्री प्रभो तथा श्री राम श्रीरामक हसन को जह तो नव विधाथ न जाने सम हाष्यम राशव से शिष्या वदी ज्ञानभक्तो प्रथम समन्वय केशवन क्रीरामकृष्ण विस्म स किं भो अध्याम राय तत किमचंद्र स्त आरेभे हे राम वेदे यम्ह तत्व मे मनुष्रपेण अस्मत्समीपे असी तमे मनुष्य प्रतीयथे वस्तुतरो नासी तत्ब्रह्म नारद ई अत्य प्रसन्नोस्म याह्य नारद अवदत्म किचिष तव पादपोर शुद्धा भक्ति देव भुवनमोनिया माया मुग्धम माकाषी आध्यात्में कवल ज्ञान भक्ति प्रसंग केशव शिष्य अमृत प्रसंग आगता अमृत महोदय अन विध संवृत्त श्रीरामकृष्ण आम तद्द अत्यशंश राहाशय प्रवचन विषय शुणो तो यदा मृदंगध्वान होती तदा वदती केशवो जयति लघुवीले दलतृण जायेगा अत एक प्रवचन अमृत महोदय अवदत् यद्यपि साधुना गति लघु विले दल दलतृणी जाये पर भाता संवश्यक आवश्यक सत्यम सपा सत्यम सपा समेशा किमेतत धिक धिक धिक, किमेतत प्रवचनम्. केचि किंचिस्तुति अयम प्रसंग आपतितः, श्री आईरामक निमायी संयासयात्राभिन प्रचलस्म मेशवस्थन नीतवत तदिने दृष्टवा केशव प्रताप उद्देश्य कनचिद उक्त दौ गौरा प्रसन्न तदा पप्रक्ष तहि भा कपश्य केशववो बद्धदृष्टि अस्ती अहम कि्रूियां मैं उक्त अहंबो दादासणुरेणु केशवो हसन अवादीत अयमा न प्रकाशय राशव क्वचि उक्त भावदी व्याप ब्या्टिस्ट की महाजन कश्चन भक्त पुनस्तु क्वचि क्वचि अबीत उन्विश्ताद्या चैतन्यो भवकृष्ण कोश्थशाद चैतन्यदेव पुनरागता स भवान श्रीरामक अन्मनस्क तत्तु तत् जानोग्यम कथंकार सैद्रूहिभो अधुना कवल चिंतरा पाणीपीडाया कथं कथम सैलोक्य संगीत प्रसंग केशव आैलोक्यन केशवस ईश्वरीयनाम गुणकर्तन क्रीय से श्रीरामकृष्ण अह सर्वं यथा त्रैलोक्य श्री राम श्रीरामकृष्ण आम यथार्थं यथार्थं। अन्यथा यथार्थ यन एताव आकर्षति राव सी संगीतवरचन केशवशीन उपासन स भाषा वर्णनाम चकार त्रैलोक्य महोदय चदनुगुण गाननम व्यधाई पश्यतु इदम भोह प्रेम प्रेमहटे आनंद मेला हरी भक्त सहितो हरिभक्तो रसर कौती भक्तस नंदती दृष्टि संगीतसकलबंधन श्रीरामक सहाँ नः पीडाय कुत पुनर्मा योजयसी सामा हाष्यम गिरी ब्रह्म वदती परमसदेव सहन सामर्थ्यहन श्रीरामकृष्ण कॉस्य अर्थ मास्टर महोदय भवन संप्रदायपरचा सामथ्यहन भवान इति वदन्ति समेशाम हाष्यम श्री राम रामं प्रति ब्रूहि भो कथ मे हस्तभंगो जाता है दंडा सन्क प्रवचन कुर सम हाष्यम ब्राह्म तथा वैष्णव शाक्त ची सांप्रदायिकता से उपदेश ब्रह्म निराकारो निराकार इति वदन्ति, सत्यम त्यमी चेत आंतरिक एव अपेक्षितम, कित तदान अपेक्षित आंतरिकेत सी सह अवश्य ज्ञापय कं तस्वीर पर नमीचीनमें एकषण यद अस्मा यद तदेव यदुद्धम तदव य मे अनच्च ये यदि तत्स मिथ्या वराकार ब्रूमहे अतएव स निराकार स सा न सा साकार वाकार ब्रूमहे अतएव स साकार स सा सा निराकारो न किं मनुष्यता शक्य एवं वैष्णवशाता मध्ये विवाद वैष्णवा ब्रुवं अस्माकेशद्ती अस्माकहेतु अहम वैष्णवचरण तृतीयकर्तीसमीपं वैष्णवचरों वैराग्यवा महापंडी परचारण स्वतः अंधानुरागी अंधनुरागी वैष्णव इततीयकर्ता भगवती भक्त साम्य आलाप् प्राचल वैष्णवचर मुखा निर्गत मुक्तिदेश कवल केशव वचन मतम तृतीयकर् मुखम आरक्त संजात अवदत श्यालो मे समेशाम हाष्यम शाक्त कि ब्रूयात मैं पुनः अकारी। पश्यामि यावंतो योजना सर्वे धर्म चर्चा धर्मचर्चापरा अमुना कलहायते असौ अमुना विवधते हिंदू महम्मदीय ब्रह्मज्ञानी शाक्तवैष्णवशवालपरा यम बद्धिर नास्ति, यद यम कृष्ण की वदत सिव सब आद्याशक्ति्य सशु सल्लाह इतने एक सहस्रनामा वस्तुएक वस्तु एकम नाम सर्व एव इछति किंतु पृथ्स्थ पृथकनाम एक एककुष्क अनेकतीर्थ हिंदव एकर्था नीर आहरती कलशेन वदी जलमी महम्मदीया अपर घट्टों जलम आहरती चर्मकोशेण वदी पाणीति सृष्टिया ओयातार ओयाटार यमेषा हाष्यम यदि कोपी न नएत वस्तु न जलम पानीति पानी न पानी ओयाटार वा वोयाटार जलमीति वर् तपहासा अतः सांप्रदायता वैम्यम विवाद धर्म दंडा दंडी घात करतनम मिथक सर्वम न नेयसे सर्व एव तया एव तया एव त्वया तन्म आंत व्याकतया ल स एव सा न कोपि सच्चिदनंद यो वेदिदनंद ब्रम्हें तंत्रे सच्चिदनंद शिव इुक्त सब पुनः पुराणे सच्चिदनंदमक राम अृह स्वन कौराम मणि प्रतिमी स्वकपाशन कुरुषे मणिमहोदय न श्रीरामकृष्ण पश्य भो किंचित गव्य प्राशनियम घृतनीय शरीरमानस शुद्धमी सम्यक बोधो भविष्य